गीता तत्व चिंतन सुख प्राप्ति का उपाय अयुक्त की व्याख्या अब छठवें श्लोक में बताते हैं कि जो योग सिद्ध नहीं हुआ जो अयुक्त रह गया है वह सुख और शांति से हाथ धो बैठता है प्राकारांतर से यहाँ पर सुख प्राप्ति का उपाय ही बताया गया है जो सुख पाना चाहता है उसे पहले शांति प्राप्त करनी चाहिए शांति प्राप्त करने के लिए भावना भी हो और बुद्धि भी भावना और बुद्धि के लिए मनुष्य को युक्त होना पड़ेगा अयुक्त वह है जिसका अंतकरण समाहित नहीं है श्रम दमादि साधनों से संपन्न हो जो गुरु की शरण जाकर श्रवण मनन करता है उसका अंतकरण समाहित होता है ऐसे व्यक्ति को युक्त कहते हैं श्रवण मनन से प्रज्ञा की प्राप्ति होती है बुद्धि में ज्ञान प्रकाशित होता है फिर श्रवण मनन के बिना भावना भी नहीं होती भावना का अर्थ है निधिध्यासन शंकराचार्य भावना का अर्थ करते हैं आत्मज्ञान में अभिनिवेश यानी आत्मज्ञान के लिए साधना की तत्परता केवल श्रवण मनन में ही नहीं लगे रहना है निधि ध्यासन करना है जिस तत्व का श्रवण मनन किया है निधिध्यासन से उसमें स्थित हो जाना भावना कहलाता है श्रवण और मनन हमें क्रमशः इंद्रिय और मन की सीमा तक ले जाता है पर निधिध्यासन हमें चित्त की गहराई में उतार देता है श्रवण मनन हमारे तर्कों को पैना बना सकता है बुद्धि को सूक्ष्म कर सकता है पर जब तक उसके साथ निधि का योग नहीं होता जब तक उसमें गहराई नहीं आ पाती बिना निधि के श्रवण मनन केवल चित्त के विक्षेप का ही कारण होता है जीवन में यदि निधि का अभाव हो तो श्रवण मनन हमारे पांडित्य के दम्भ को जन्म दे सकता है अथवा अपनी बुद्धि के चातुर्य पर गर्व करने को हमें प्रेरित कर सकता है निधिध्यासन ही श्रवण मनन को दिशा प्रदान करता है तात्पर्य यह कि यदि हमारे जीवन में भावना न हो तो बुद्धि भी सही दिशा में काम नहीं कर पाती इससे चित्त का चांचल्य कम होने के बजाय बढ़ जाता है इसीलिए श्लोक में कहा गया है न चा भाव यतः अर्थात भावना न हो तो शांति भी नहीं मिलती और जिसके जीवन में शांति नहीं उसे सुख कैसे मिल सकता है सुख तो शांति का ही प्रतिफल है चित्त की प्रशांति ही आत्मा की सुख रूपता को प्रकाशित करती है जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख कैसा आचार्य शंकर इस प्रसंग पर भाष्य करते हुए लिखते हैं इंद्रियाणाम ही विषय सेवा तृष्णा तो निवृत्ति ही या तत्सुखम न विषय विषया तृष्णा दुखम एवहिसा, न तृष्णायाम सत्याम सुखस्य से अपि उपपद्यते अर्थात विषय सेवन संबंधी तृष्णा से इंद्रियों का जो निवृत्ति होना है वही सुख है विषय संबंधी तृष्णा कदापि सुख नहीं है वह तो दुःख ही है अभिप्राय यह कि तृष्णा के रहते हुए तो सुख की गंधमात्र भी नहीं मिलती अतः छठ श्लोक का निष्कर्ष यह है कि सुख की प्राप्ति के लिए व्यक्ति श्रम समाधि श्रम दमादी साधनों का अभ्यास कर पहले युक्त बने गुरु के समीप जाकर प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा के द्वारा उन्हें प्रसन्न कर श्रवण मनन करते हुए बुद्धि ज्ञान को प्राप्त करे फिर उसमें निधि ध्यासन का योग करते हुए भावना की उपलब्धि करे फलस्वरूप वह शांति को प्राप्त होगा और इस शांत की परिणति सुख की प्राप्ति में होगी अब प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति अयुक्त होता है जो अपने इंद्रियों पर अंकुश नहीं रख पाता तो उसकी क्या दशा होती है जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है इंद्रियों से राग द्वेष को अलग कर देता है जो संयमी है युक्त है उसके संबंध में तो कहा कि वह इंद्रियों के द्वारा व्यवहार में लगा हुआ भी प्रसाद को प्राप्त होता है पर जो विधेयत्मा नहीं है जिसका मन नियंत्रण में नहीं है जो अयुक्त है उसे न तो शांति मिलती है न सुख ऐसा क्यों इंद्रियाणाम ही चरताम जन मनोन्विधीय तदस्य हरस प्रज्ञा वायुर्नाम भाबसी क्योंकि विषयों में विचरती इंद्रियों में से जिस किसी के पीछे पीछे मन जाता है वह उस साधक के विवेक को उसी प्रकार बलपूर्वक हर ले जाता है जिस प्रकार वायु जल में नौका को हल लेती है